पश्चिम में आध्यात्मिक आकांक्षा अब्दुल बहा ने कहा आपका हार्दिक स्वागत है मैं आप लोगों के साथ थोड़ा समय ठहरने के लिए पूर्वीय देशों से पश्चिम आया हूं। पूर्व में प्रायः यह कहा जाता है कि पश्चिम के लोग आध्यात्मिकता रहित है परंतु मैंने ऐसा नहीं पाया ईश्वर का शुक्र है मैं देखता और महसूस करता हूं कि पश्चिम के लोगों में प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक आकांक्षा है और कुछ दिशाओं में उनका आध्यात्मिक ज्ञान उनके पूर्वीय भाइयों से भी अधिक है यदि पूर्व में दी गई शिक्षा को पश्चिम में ईमानदारी से फैलाया जाता तो आज यह संसार एक अधिक प्रबुद्ध स्थान होता यद्यपि अतीत में सभी महान आध्यात्मिक शिक्षक पूर्व में उत्पन्न हुए हैं फिर भी वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिकता से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं आत्मा से संबंधित बातों में वे ऐसे निष्प्राण हैं जैसे पत्थर और नहीं वे इसके विपरीत बनना चाहते हैं क्योंकि उनका विचार है कि मानव पशु का एक उच्च रूप मात्र है और ईश्वर संबंधी बातों से उसका कोई सरोकार नहीं परंतु मनुष्य की आकांक्षा इससे ऊँची होनी चाहिए उसे सदा अपने से ऊपर की ओर देखना चाहिए सदा ऊपर की ओर और, और आगे ही आगे तब तक कि प्रभु की दया द्वारा वह स्वर्ग के साम्राज्य को प्राप्त हो जाए पुनः ऐसे लोग भी हैं जिनके नेत्र केवल भौतिक उन्नति और पार्थिव जगत के विकास के प्रति ही खुले हुए हैं अपनी आत्मा और परमात्मा के गौरवमय संबंध पर विचार करने के बजाय वे अपने भौतिक शरीर और अंदर के शरीर की समरूपता के अध्ययन को ज्यादा बेहतर समझते हैं निश्चय ही यह आश्चर्यजनक बात है क्योंकि केवल शारीरिक रूप से ही मनुष्य निम्न सृष्टि के समरूप है जहाँ तक बुद्धि का संबंध है वह इससे बिल्कुल भिन्न है मानव सदा उन्नति करता रहता है उसके ज्ञान का दायरा सदा बढ़ता रहता है और उसके मानसिक कार्यकलाप कई विभिन्न साधनों द्वारा प्रवाहित होते रहते हैं देखिए विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है उसकी विभिन्न खोजों आविष्कारों तथा प्राकृतिक नियमों के बारे में उसके गहरे ज्ञान का ध्यान कीजिए कला जगत में भी यही बात है और जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है मनुष्य की क्षमताओं का यह अद्भुत विकास और अधिक गति पकड़ता जाता है यदि पिछले 1500 वर्षों की खोजों आविष्कारों तथा भौतिक उपलब्धियों को एक स्थान पर इकट्ठा किया जा सकता तो आप देखते कि पिछली 14 शताब्दियों की तुलना में पिछले 100 वर्षों में अधिक प्रगति हुई है क्योंकि जिस गति से मनुष्य उन्नति कर रहा है वह हर शताब्दी में उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है विचार शक्ति मनुष्य के लिए ईश्वर के महान उपहारों में से एक है यही वह शक्ति है जो उसे पशु की तुलना में उत्कृष्ट प्राणी बनाती है क्योंकि शताब्दी दर शताब्दी और युग दर युग जबकि मानव की बुद्धि प्रखर होती जाती है पशु की बुद्धि वैसी की वैसी ही बनी रहती है हजार वर्ष पूर्व उनकी बुद्धि जैसी थी ठीक वैसी आज भी है पशु जगत से मानव की भिन्नता दर्शाने के लिए क्या इससे बड़े किसी प्रमाण की आवश्यकता है निश्चय ही यह ऐसे ही प्रत्यक्ष है जैसे दिन का उजाला जहां तब आध्यात्मिक संपूर्णताओं का संबंध है वे मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है और सारी सृष्टि में केवल मात्र उसी को प्राप्त है वास्तव में मनुष्य एक आध्यात्मिक जीव है और केवल आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर उसे सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है यह आध्यात्मिक आकांक्षा और बोध सभी लोगों में एक जैसे होते हैं और यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि पाश्चात्य लोगों में महान आध्यात्मिक आकांक्षा है मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि पूर्व का सूर्य पाश्चात्य जगत पर अपनी तेजमय किरणें डाले और पश्चिम के लोग पूर्व में अपने भाइयों की मदद के लिए भारी संख्या में उत्साह और साहस के साथ उठ खड़े हों